लोग अपने बच्चों को बोल देते हैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी बड़े बूढ़ो के मुंह से असावधानी से भी जो बात निकल जाती है वो बच्चों पर लग जाती है तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए अब वो उसने कहा कि जब हमारे पिता के मुंह से ये बात निकल गई कि मर जा तो हम अब जिंदा रहकर क्या करेंगे तो तुरंत वो मूर्खित ही हो गया इतना दुख हुआ उसको मूर्खित हो गया मूर्खित हो गया मर गया मर के जमराज के लोक में गया अब वहाँ जाने आरोप जमराज ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और बोले की तू तो अभी आयु शेष रहते ही यहाँ आया है लेकिन तेरे पिता ने जो मर जा कहा था वो पुतः नहीं कहा था उनके मन में ये नहीं था की मर जाता तो उन्होंने कहा था यमम है न जा तू तो जमराज का मुह देख जमपुरी देख तो तू आ गया और अब लौट जाओ तो बोला हम ऐसे नहीं लौटेंगे हमको तो मरने के बाद जो लोग यहाँ आते हैं उनकी क्या क्या गति होती है वो सब दिखाओ और हमारे पिता को विश्वास भी हो जाए कि मैं मर के लौट आऊँ और साथ ही साथ फिर मरने का मौका न आद्या तो बताओ तो महाभारत के अनुशासन पर्व में, में ये कथा कई अध्यायों में बड़े विस्तार ऐसी आई है मैंने तो आपको दो तीन मिनट में सुना दिया आरण में वो भी कृष्ण यजुर्वेद का ही है तो ऐसा लगता है कि जब काठक ब्राह्मण और काठक आरण इनकी परंपरा नष्ट होने लगी तो वो भी कृष्ण यजुर्वेद और ये भी कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मणों ने देखा कि कहीं काठक परंपरा का लोप न हो जाए इसलिए उन्होंने कृष्ण जजुर्वेद का अभिमान होने के कारण रैनक में एक काठका रेनक जोड़ दिया उसका नाम काठका रेनक है और उसमें भी ये कथा प्रायः जो की आई है थोड़ा थोड़ा फर्क है तो ये कथा जो है ये बहुत बहुत पुरानी है और हम लोग तो वेद पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं वेद की विशेषता क्या है एक बात आपका ध्यान एक बात इसकी ओर आकर्षित करता हूं कितने उपासना के मार्ग हैं वो बत्ता की प्रधानता से चलते हैं ये किसने कहा है और कहने वाला कितनी ऊंची स्थिति में है और क्या अनुभव करके कहा है ये सब जांच होती है और हम कहते हैं कि भाई ये बात मोहम्मद शाह ने कही है ये बात ईसा ने कही है उनको इलाहम हुआ है ये उपासना मार गए ये जो हम लोग आचार्यों का नाम लेते हैं अमुक बुजुर्ग के मुँह से ये निकली हुई बात है वो श्रद्धा पूर्वक लेते हैं और वेद में जो वर्णन है वो वत्ता की प्रधानता से नहीं है वर्ण वस्तु की प्रधानता से है माने उसमें जिस वस्तु का वर्णन किया गया वो सत्य है कौन बोला गया इसका नाम नहीं बताते हैं तो कौन ने बोला किसने ये प्रवचन किया वेद में ये बात भाव नहीं बताई जाती ये बात बताई जाती है कि किस वस्तु का वर्णन है इसलिए यदि वेद में ये बात कही जाए कही हुई है अजमेर हिमत के देश गुम्हें ठंड लगे है तो आज ताप लोग तो बोले कि इस वर्णन से वेद की कोई महिमा नहीं है क्योंकि ये तो लौकिक व्यवहार का अनुवाद मात्र है जिस बात को हम लोग में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं दूसरी तरह से मालूम कर पाते हैं, उस बात के वर्णन करने में वेद की कोई तारीफ नहीं है जिसको संसार में न तो हम दूसरे पर विश्वास करके जान सकते हैं, और न तो किसी आँख से कान से, नाक से, जीभ से त्वचा से किसी प्रमाण से जान सकते है ऐसी वस्तु का ऐसा ज्ञान बताना जिसमें कोई भ्रम न हो प्रमाद न हो अग्नि की इच्छा न हो और जहाँ इंद्रियों की पहुँच न हो ऐसी वस्तु को ठीक ठीक बता देना ये वेद की विशेषता है तो जब वेद ब्रह्म का वर्णन करने लगता है तो ब्रह्म माने होता है जो सब काल में रह के भी काल से करे हो सब देश में रह के भी देश से करे हो सब वस्तु में रह के भी वस्तु से करे हो जिसमे जातीय विजातीय स्वगत भेद की प्रतीति होने पर भी वो स्वयं भेद रहित तो हो यहाँ तक कि उसमें मैं और वह का भी भेद न हो ऐसी वस्तु को ऐसी वस्तु को ब्रह्म बोलते हैं तो ऐसा जो ब्रह्म है वो किसी के कहने से अगर मान बैठोगे तो अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होगा और किसी इंद्रिय से देखना चाहोगे तो देख नहीं सकोगे क्योंकि वो ना तो मन का विषय है ना बुद्धि का विषय है ना किसी इंद्रिय का विषय है अपरिच्छिन्द वस्तु किसी का विषय नहीं हुआ करती अगर विषय हो जाए तो ये वो हो गई ये जानने वाला हो गया दो हो जाएंगे इसलिए वो अपरिचिन्न नहीं होगी तो इस वस्तु को केवल वेद के द्वारा वेद के द्वारा जाना जाता है महापुरुष लोग भी जब इसका वर्णन करते हैं तो अपने गुरु का नाम लेकर वर्णन नहीं करते हैं जितने भी कत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वो इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि अमुक ने कहा है इसलिए सच्चा है वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये चीज ऐसी है और ये अनाज काल से और किसी पुरुष के द्वारा जो नहीं रचा गया है ऐसे वेद के द्वारा इस वस्तु का वर्णन होता है तो वस्तु की प्रधानता से ये वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं ये वस्तु किसी इंद्रिय का विषय नहीं इसलिए ने पी लेती अंका चरण का विषय नहीं इसलिए ने पी लेती यहाँ तक कि हमारा भी विषय नहीं पी लेती हमारा विषय नहीं स्वयं हम हाँ। है ना तब जा करके एकता संपन्न होगी अगर हमको ब्रह्म दिखाई पड़े तो दीखने वाला एक और देखने वाला दूसरा इसलिए ब्रह्म वहाँ रहता है जहाँ देखने वाले और दिखाई पड़ने वाले का भेद मिट जाता है तो ऐसी वस्तु का वर्णन करने के लिए ये उपनिषद जो है ये प्रवृत्त होती है उपनिषद की परम्परा चलती है अब इसमें ये जो प्रसंग है रथोपनिषद का इसको लेते हैं तो इसमें पहले तो शांति पाक है अब ये शांति पाक आप हाँ लोग बहुत दिनों से रोज करते हैं ओम सहना सहनऊनकू इसका अर्थ है कि हम और तुम ये जो दोनों यहाँ बैठे हैं वक्ता और श्रोता नव का होता है दो दोनों गुरु और शिष्य वक्ता और श्रोता तो दोनों के बारे में ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम अध्ययन प्रवचन कर रहे हैं ये सहना वो की रक्षा करे और सह नऊ गुण तुम सात साथ हम दोनों का पालन पोषण करें। अब देखो एक प्रश्न उठाते हैं हमारी रक्षा करें और हमारा पालन करें। ये दो बार बात कही गयी सहना वह नऊ गुनकु इसमें क्या फर्क हुआ क्या अंतर है दो बार ये बात क्यों कही गई तो इसलिए कही गई कि रक्षा करना और पालन करना ये दो बात है तो ये दो बात कैसे है कि जैसे आपके घर में कोई बालक हो और उस पर उस पर कोई ईल झपते उसकी आंख पर ईज झपते कुत्ता झपट पड़े है तो लेके गंदा कुत्ते को मार बजाया को उड़ा दिया तो ये रक्षा हुई लेकिन बच्चे को जब दूध पिलाया तब उसका पालन हुआ तब उसका पोषण हुआ ये दोनों क्रिया में अंतर है ना? तो हमारे जीवन में जो विघ्न बाधा आती है उससे हमारा बचाव करना इसका नाम रक्षा है।, है और हमारे लिए जो आवश्यक जो आवश्यक पोषण है जिसके द्वारा हम आगे बढ़े जीवन धारण करें उन्नति करें उसका नाम पालन पोषण है तो सहना बहुत देखो आपके मन में कोई शंका हो संशय हो तो उसको मिटा दें फिर आपके मन की रक्षा हो और आपके मन में ज्ञान भर जाए तो ये मन का पालन हुआ एक रक्षा और एक पालन तो जो आपके मन में काम का आदेश आया क्रोध का आदेश आया लोभ का आदेश आया ऐसी की, की वो तुरंत कट गया तो वो कट गया तो रक्षा हो गई काम से क्रोध से लोभ से रक्षा हो गई, और आपके मन में श्रम दम उपरिशिक्षा आदि जो संपत्ति है वो तो भर दी तो क्या हुआ बोले पालन हो गया है तो अनिष्ट से बचाना इसका नाम रक्षा है और इष्ट का दान करना इसका नाम पालन है तो सहनावतु सहनऊन तु साथ साथ हम दोनों की रक्षा हो अर्थात हम अनिष्ट से बचें और साथ साथ हम दोनों का पालन हो अर्थात हमको इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गए केवल बचाव ही काफी नहीं है लक्ष्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए हैं? जैसे देखो किसी के शरीर में मैल लगा दिया, इतनी काफी नहीं है शरीर का कितना भी होना आवश्यक है शौर करवाया है न बाल निकल गए लेकिन बाल निकल जाना ही काफी नहीं है सिर का सुनिग्ध होना भी आवश्यक है तो स्निग्ध होना उसका पालन होना है और, और जो उस पे गुड़ा था उसका हर जाना कि ये उसकी रक्षा होना है तो इसको दोषापनयन और गुणाधान बोलते हैं अवतु का अर्थ है दोषापनयन और गुणस्तु का अर्थ है गुणाधान तो हमारे जीवन में जो दोष हैं वे दूर हो और हमारे जीवन में जो गुण हैं वे आएं सह वीर यम करवा और हम लोग ताँ ताँ ताँ अपनी शक्ति का प्रयोग करें साथ साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करें मान ब्रह्म को समझना है तो गुरु जैसे समझावे शिष्य वैसे समझे दोनों की बुद्धि एक दिशा में करे बाल की खाल निकालने में तत्पर न होके, वस्तु को समझने और समझाने में दोनों की बुद्धि लगे ये नहीं की एक ने अनुकूल सोचा तो दूसरे में प्रतिकूल सोचा संगठक ध्वन संवम संभो मनांसी कदम से कदम मिलाकर चलो संगठक ध्वन स्वर में स्वर मिलाकर बोलो संभो मनांसी जानता एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब मिलकर विचार करो देवा भागव यथा पूर्वे जाना उपास थे क्यूँकी पहले जब जब देवता विजयी हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, तब तब वे एक विषय पर मिलजुल के विचार करने से काम करने से हुए हैं। विघटन की शक्ति को प्रबल नहीं करना चाहिए संगठन की शक्ति को प्रबल करना चाहिए तो हम लोग अपनी बुद्धि अपनी वाणी एक दिशा में ब्रह्म प्राप्ति के लिए लगाए तेजस्वी नाव अधिकम हमारा ये जो अध्ययन है नव अवयो हो अधीतम तेजस्वी अस्तु हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो माने हम जो पढ़ते हैं वो कहीं अधेरे में न चला जाए हम जो प्रवचन करते हैं सुनते हैं वो कहीं तमोगुण के अंधकार में विलीन न हो जाए वो रजोगुण के चिंतन में असावधानी में कहीं खो न जाए तब क्या हो तब तेजस्वी होए, तेजस्वी होए माने इससे हमारे हृदय में प्रकाश होए, और प्रकाश होने से जो हमारे हृदय में अज्ञान है संशय है विपर्य है उसको ये दूर करे और मां विद्वेश वही हम लोग आपस में विद्वेश न करें, क्योंकि विद्वेश जो है वो जलन है ये द्वेश की सबसे बड़ी विशेषता ये है ड्रेस में भी विशेषता होती है इसको ड्रेस करने वाले जो है ना वो नहीं समझ पाते हैं हाँ देखो जब कोई रेल के इंजन में काम करने लगता है ना तो उसको गर्मी रोज लगती है पर मालूम नहीं पड़ती तो क्यों नहीं मालूम पड़ती तो वो गर्मी लगते लगते लगते उसके लिए वो कुछ नाजी हो गई है परंतु ये देश जो है ये आग है कैसी आग है अग्नि का स्वभाव यह है कि वो जिसके हृदय में उदय होता है जिस लकड़ी में आग लगती है उस लकड़ी को पहले जलाती है बाद में दूसरे को गर्म करती है बटलोई बाद में गर्म होगी उसमें पानी बाद में गर्म होगा पड़ोसी के घर में आग बाद में लगेगी पहले तो जिसमें आग लगेगी उसी को जलाएगी तो ये देश का स्वभाव आज का है ये जिस हृदय में पैदा होता है पहले उसी को जलाता है उसी को ताप देता है उसी को भस्म करता है जैसे तो तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कभी आग लगती है कि नहीं लगती है यदि किसी के लिए कभी तुम्हारे दिल में आग लगती हो तो दूसरे की रक्षा तो जुदा पहले अपनी रक्षा करना है ना? पहले पहले अपने कपड़े को बचाना पहले अपने दिल को बचाना कहीं उसमें आग न लगने पावे और यदि श्रोता और बचकाते हृदय में आग लग जाए तब तो ये जो प्रवचन है वेद का ये तो वेद का प्रवचन है कहीं समझ में नहीं आएगा इसलिए हम लोग कभी कहीं किसी से देश न करें देखो जो लौकिक पुरुष है व्यापारी हैं, वो व्यापार में एक दूसरे से द्वेष भी कर लेते हैं जो पंथाई लोग हैं, सांप्रदायिक हैं, वो एक दूसरे से द्वेष कर लेते हैं जो जातिवादी है प्रांतवादी हैं, वे एक दूसरे से द्वेष कर लेते हैं राष्ट्रवादी भी एक दूसरे से द्वेष करते हैं मानवतावादी भी मानव जाति की रक्षा के लिए प्राणी मात्र को सूच लेते हैं हाँ वो बंदर बंदर को चूसेंगे वो मेढक का करेंगे है ना वो दूसरे प्राणियों के दुश्मन होते हैं मानवतावादी भी है ना दूसरे प्राणियों का उतना ध्यान नहीं रखते हैं परंतु एक ब्रह्मवादी के विचार में ब्रह्मवादी का ध्यान करो वो न राष्ट्रवादी है न मानववादी है न ब्रह्मांडवादी है न प्रांतवादी है न जाति है न सम्प्रदायवादी है है ना न बुद्धवादी है न व्यक्ति है वो तो ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान होने के लिए जो कि सबके दिल में एक तरीका रहता है अपने दिल को निर्मल करना स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है इसलिए यदि हमें ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलना है जिज्ञासु होना है यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें अपने दिल को द्वेष देश ऐसी बचाना पड़ेगा अपने हृदय की रक्षा करना पड़ेगा रक्षत रक्षत को सा नाम अभी तो कोसम हृदय सुरक्षित सर्वम सुरक्षित सब खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है सब तो पूजियों की पूजी तुम्हारा हृदय है यदि तुम्हारा हृदय सुरक्षित है तो फिर हृदय में धर्म भी आ जाएगा फिर हृदय में ज्ञान भी आ जाएगा फिर हृदय में भक्ति भी आ जाएगी लेकिन कहीं दिल ही जल गया दिल ही जल गया तो फिर कहाँ धर्म आवेगा, कहाँ ज्ञान आवेगा, कहाँ भक्ति आवेगी? इस बाहर का शरीर आग से जलता है और भीतर का शरीर द्वेश से जलता है इसलिए भीतर के शरीर को आत्मा को अपने अंतकरण को बचाने के लिए अपने हृदय को द्वेश ऐसी मुक्त रहना चाहिए इसलिए उपनिषद के प्रारंभ में ओम शांति शांति शांति स्थूल शरीर शांत हो सूक्ष्म शरीर शांत हो कारण शरीर शांत हो स्थल शरीर शांत होता हो अर्थ है की जब आप श्रवण करने के लिए या वर्णन करने के लिए बैठे हैं हाँ। तो बारंबार आसन न बदला करें है आप को इधर से उधर है न न भेजा करे पड़ोसी से बातचीत न किया करें, है ना? न इशारे न किया करें, है ना? रहा ये ओम ए, ए, शरीर भी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के ग्रहण के लिए तूर शरीर, तूर शरीर तो है ना? पूर्ण शरीर शरीर शांत हो गए और सूक्ष्म शरीर शांत ता माने मन को दुकान कर न भेज दे है ना? मन को पड़ोसी के चरण भेज दे सूक्ष्म शरीर शांत करे और कारण शरीर शांत हो माने जो उसमें अज्ञान है उस अज्ञान की शांति के लिए पूरी सावधानी के साथ इस प्रवचन का श्रवण करें करे शांति ही शांति ही शांति ही और शरीर चंचल हो मन चंचल हो अज्ञान निवारण की इच्छा न हो तो ये सुना हुआ प्रवचन किस काम आएगा अब ये उपनिषद जो है प्रारंभ में शंकराचार्य भगवान ने ओम नमो भगवते वैवत्ताय मृत्यु ब्रह्म विद्याचार्याय निकेत एक, एक विचित्र बात है प्रारंभ ही विलक्षण ढंग से किया है वो कहते हैं कि उन भगवान वैवस्व मृत्यु को हम नमस्कार करते हैं भगवान का नाम लेकर ओम ओंकारोचारण पूर्वक हाँ वेद का अध्ययन करना हो तो पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए ओम ओंकारोच्चारण पूर्वक हम भगवान दैव को नमस्कार करते हैं वो तो मृत्यु हैं जमराज हैं ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं और नकिशिका को भी हम प्रणाम करते हैं ऐसा भाष्यकार ने कहा भला बात क्या हुई नचिकेता तो विद्यार्थी है ये तो जिज्ञासु है इसमें जिज्ञासु को शंकराचार्य भगवान क्यों प्रणाम करते हैं इसका कारण ये है कि ये मृत्यु जो है वो तो दिव्य लोक का आचार्य है और नचिकेता ही मृत्यु से ये विद्या प्राप्त करके मर्तलोक में ले आया तो मर्तलोक में आचार्य नचिकेता है इसलिए मृत्यु भी आचार्य और निकेता भी आचार अब एक बार इस प्रसंग में और ये मृत्यु कौन है तो हमारे जो अत्यंत तो भौतिकवादी डॉक्टरेट करने के लिए जो शिटिश लिखने वाले हैं ना जब वो आते हैं अभी कई लोगों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से, तो वो आते है दस दस हैं वृंदावन में 10, 10, 20, 20 दिन रहते हैं पुस्तक लिखते हैं, तो बड़ी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, ये बात हमको मालूम हुई ये मालूम हुई ये मालूम हुई, हुई तो अब अगर वो आके पूछे की मृत्यु कौन है तो उनको पहला अर्थ ये बताना पड़ता है उनकी भूमिका कर बना उन दिनों एक विद्वान थे मृतलोक में ना? उनका नाम मृत्यु था दिवस्पत उनका गोत्र था और मृत्यु उनका नाम था और नकिकेता ने उन्हीं आचार्य के पास जाकर के ये ब्रह्म विद्या पढ़ी थी ना? ये बात न बता तो उनकी स्थिति इसमें बने बोला एक बार ऐसा हुआ शंकराचार्य के रीति से शंकर संप्रदाय की रीति से आचार इस पर एक सज्जन लिख रहा है। तो उन्होंने हमारा बहुत वर्षो तक उन्होंने हमारा सत्संकर के फीस लिखी फीसिस लिखी तो ले गए विश्वविद्यालय में तो उनके प्रोफेसर ने जो मार्गदर्शक कर ना उसने बड़ी उसने कहा कि देखो इस पुस्तक में बात जितनी लिखी गई है वो सब सच्ची है सही है वो हम मानते हैं लेकिन तुम्हें शीक्षित को तो उस ढंग से लिखनी पड़ेगी जैसे ग्रंथ का शीशित को लिखने के लिए विश्वविद्यालय ने नियम बना दिए हैं अब जैसे हमारा एक साथ जड़ से सृष्टि नहीं होती है चैतन्य से सृष्टि होती है सृष्टि के मूल में जड़ वस्तु नहीं चैतन्य ईश्वर है अब जड़ से विकास हुआ तो अपने बाप से ज्यादा ज्ञानी हम होंगे ना अच्छा और सरवज ईश्वर से सृष्टि हुई तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हमारा गुरु होगा देखो ये बिल्कुल मौलिक तत्व है कि यदि ईश्वर से सृष्टि हुई तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हमारा गुरु और यदि जड़ से तृष्टि हुई तो अपने गुरु से ज्यादा ज्ञानी हम विकास हुआ जड़ बाद में विकास है और चैतन्य बाद में सर्वज्ञ बाद में विकृति है संसार में तो उन्होंने कहा कि देखो ये बात बिल्कुल सच्ची है परंतु आजकल तो सारी दुनिया ने अब वैज्ञानिक सृष्टि ने मान लिया कि सृष्टि जर से हुई है और तुम अगर वहाँ से नहीं शुरू करोगे तो तुम्हारी स्थिति मंजूर ही नहीं होगी हाँ विकास बात के क्रम से लिखना पड़ेगा है ना ये नो कि पहले सब लोग बहुत देवता मानते थे कुछ कुछ बड़े बड़े माने छोटे छोटे माने ऐसे ऐसे हुआ तो, तो बोला की हम तो नहीं मानते है ऐसा कैसे तो लिखे हमारी बुद्धि में तो ये बात बैठी हुई है तो बोले फिर ऐसे लिखो कि अमुक अमुक है वैज्ञानिकों ने अमुक अमुक ग्रंथों में कृषि का जड़ उत्पत्ति मान करके इस ढंग से विकास लिखा है और ना, है वैदिक रीति से कृषि की उत्पत्ति का क्रम ऐसा वेदों का मत इस संबंध में ऐसा है ऐसे एक मत के रूप में उल्लेख करो तब चलेगा ये बात हो गई तो आपको अब ये एक बात पहले भी बताई की नचिकेता नाम का एक जिज्ञासु था और गईवस्व मृत्यु नाम से एक गुरु थे और इन दोनों का जो संवाद है ये ब्राह्मण बेचारा नचिकिता अपने गुरुजी के घर पर गया किसी ने खाने पीने को नहीं पूछा तीन दिन भूखे रह गया है और भूखे रह जाने पर सिर्फ गुरु जी को बड़ा सच्चात प्राप्त हुआ और उन्होंने ये सब इस उपदेश दिया एक बात ये है, अब ये तो हुई भौतिक बिल्कुल अब इस आध्यात्मिक बात इसमें देखो, वो क्या आध्यात्मिक बात क्या है कि जब मनुष्य को संसार से वैराग्य होता है और जो बास्क तरीके से ये विचार करता है महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय सृष्टि में कुछ भी स्थाई नहीं है सब क्षण है और बदल रहा है देखो बच्चा जवान हो गया जवान बुढ़ा हो गया बुढ़ा मर गया जो गरीब था राजा हो गया और जो राजा था वो गरीब हो गया काले बाल सफेद हो गए है नाग टूट गए दुनिया में परिवर्तन हो रहा है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील न हो इस परिवर्तन को ही आकृति के परिवर्तन को रूप के परिवर्तन को ही मृत्यु देता है मृत्यु तो आप प्रपंच के संबंध में चिंतन करते करते वहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचे जहाँ सबका निषेध हो जाता है जहाँ सबका आदिभाव सबका तेरे हो जाता है उस अवस्था में पहुँचोगे उस अवस्था में जब पहुँचोगे कि बाहर का कोई भी प्रपंच न रहे तो उसको बाह्य दृष्टि से मृत्यु दशा बोलेंगे निषेध दशा बोलेंगे ने दशा बोलेंगे महाप्रलय का चिंतन करते हुए महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय महा वहाँ नाम न ना वहाँ रूप तो वहाँ नाम और रूप का निषेध हो जाने के बाद स्वयं प्रकाश जो ज्ञान तत्व है ना आत्मज्ञान वो प्रकाश होता है तो ये जो यम मृत्यु है ये जो यम मृत्यु है पर तीन दिन बैठने का अभिप्राय क्या हुआ जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का निषेध करके विश्व तेजस और प्राग्ञत्व तीनों का निषेध करके अज्ञात और अभिभूत तीनों का निषेध करके और विरात विराट जिला और माया विशिष्ट ईश्वर तीनों का निषेध करके अपने स्वरूप में जो बैठना है यही तीन दिन का उपवास है उपवास है माने विषय को ग्रहण नहीं करना है ना विषय का निंतन सर्वथा विषय के चिंतन का परित्याग ये तीन दिन का उपवास है मरने की परवाह छूट गई मौत के दरवाजे पर बैठे हैं तो आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उठेंगे और नहीं तो नहीं उठेंगे ऐसा ऐसा आग्रह करके ऐसी जिज्ञासा धारण करके ये फैस गया नजीकेगा ये मृत्यु है ना, ना? इसमें से तत्व ज्ञान इसमें से तत्व ज्ञान निकलता है ये आध्यात्मिक है ना आध्यात्मिक न्यात्मिक जो है दैवस्वत जम देखो तो भगवान ने पहले पहले ज्ञान किसको दिया था आपको मालूम है इमाम विवत्ते पूर्वम प्रोक्तवान अहम अव्ययम दिवसवान मनरे प्राह मन रुक्वा ब्रवी ब्रवीत वो जो दिवत्व दैवस्व जम है वहाँ तत्व ज्ञान का आदुर्भाव होता है ये आध्यात्मिक अब तीसरी बात है देखो आधिदैविक आधिभतिक बात तो यह हुई कि इस नाम का कोई आधार था आध्यात्मिक बात यह हुई कि नेति नेति के निषेध के द्वारा जब स्वस्थ हुए तो उस स्वस्थता में स्वयं प्रकाश तत्व ज्ञान का आविर्भाव होगा और अधिदैव यह हुआ कि ये मनुष्य जितने हैं ये सुखी दुखी तो देखने में आते हैं आप देखो तो सुख दुख जो इच्छा का विषय हो होगा उसको सुख बोलते हैं और जो इच्छा का विषय न होगा जिसको हम परेश जिससे करें उसका नाम दुख होता है अच्छा ज्ञान में ज्ञान जो है वो सुख है तो दुख है कि ज्ञान न सुख है न दुख है वो तो सुख दुख के पूर्व में होता है और बाद में भी रहता है इसलिए सुख दुख जो है ये तो पैदा होने वाली और नष्ट होने वाली चीजें और सुख इच्छा का विषय है और दुख इच्छा का विषय नहीं है अच्छा और सुखाकार वृत्ति सुख को प्रकाशित करती है दुखाकार वृत्ति दुख को प्रकाशित करती है परंतु स्वयं सुख दुख किसी को प्रकाशित नहीं करते हैं तो सुख दुख प्रकाशक नहीं है प्रकाश है इच्छा नहीं है इच्छा अनिच्छा के विषय है और ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञान तो सुख और दुख ऐसी पूर्व बरती और उत्तर बढ़ती है अब ये बात दर्शन शास्त्र की है ना? तो जरा ध्यान से सुनने योग्य है लेकिन अब ये बात तो हम कल सुनाएंगे। अभी इसी प्रसंग को ले लो तो मनुष्य को तो सुख दुख होता है इस सुख दुख का कारण होना चाहिए कारण क्या है वो एक कर्म है ना? तो कई कर्म ऐसे होते हैं वो जो तत्काल ही सुख दे देते हैं या तत्काल ही सुख दे देते हैं तो। यदि श्रद्धा के साथ किसी को पांच रुपया दे दो तो तत्काल तुम्हें संतोष होगा देखो सब कर्म जो है एक प्यासे को पानी पिला दो एक भूखे को अन्न पिला दो एक गरीब को वस्त्र दे दो तत्काल तुम्हारे हृदय में जो संतोष की वृद्धि उदय होगी ना वो सबकर्म का फल तुरंत देखने में आएगा और नारायण किसी को गाली दो किसी को मारो है ना? किसी का कुछ नुकसान कर दो तो तत्काल किस्त समय तत्काल चित्र में गिलानी आ जाती है वो तो तुरंत कुकर्म का फल जो है वो तो तुरंत ही चित्त में देखने में आता है परंतु वैसे भी कर्म होते हैं जिनका फल तुरंत देखने में नहीं आता है उस समय तो आदमी बड़े जोश में होता है लेकिन बाद में बाद में उसका फल देखने में आता है तो ईश्वर जिस उपाधि को धारण करके मनुष्य के सत्कर्म का और कुकर्म का फल देता है ईश्वर का वो जो औधिक अभिदय रूप है उसको जमराज बोलते हैं अथवा धर्मराज बोलते हैं। अब औपाधिक रूप हुआ तो उसका काल भी होगा माने एक मनवंतर में एक जमराज ऐसा एक उसका काल होगा और फिर तो उसका स्थान भी होगा क्योंकि जो भी वस्तु परिचिन होती है उसका काल भी होता है और उसका स्थान भी होता है ये ईश्वर ने ये कर्म का फल देने के लिए एक परिचन्न उपाधि धारण की है एक परिचन्न उपाधि धारण की है इसलिए जमपुरी उसका स्थान है और एक मन उसका काल है जमराज उसका नाम है और लोगों के सत्कर्म और दुकर्म का फल देना उसका काम है ये कौन है बोले है तो ईश्वर ही है तो ईश्वर है तो सरकार ही है न लेकिन सरकार के कई विभाग होते हैं एक मंत्री विभाग में होता है दूसरा मंत्री दूसरे विभाग में होता है तीसरा मंत्री तीसरे विभाग में होता है यहाँ ईश्वर ही अनेक रूप धारण करके अपने संपूर्ण विभागों का संचालन करता है चावनी देने के लिए चंद्रमा का विभाग प्रकाश देने के लिए सूर्य का विभाग है न तो ये विभाग है तो ये जो अभिद्य रूप है जमराज का जो अधिदय रूप है वो जमपुरी जमराज और मनमंत्र मन देश काम और एक रूप के साथ संबद्ध करके उसका निरूपण किया हुआ है फल को पत्ते है कर्म का फल देने वाला ईश्वर होता है कर्म स्वयं जड़ वो कर्म का फल नहीं दे सकता ऐसी वैविक मान्यता है जैविक स्वीकृति है अच्छा तो अब जबराज तीन रूप हुए शंकराचार्य भगवान ने उनको प्रणाम किया अब इसके बाद ये प्रश्न हुआ कि ये जो कातोपनिषद बंदी हैं दो अध्याय हैं वो इसमें अध्यायनिषद में और तीन तीन बंदी हैं कुछ छह बंदी के दो अध्याय है कथोपनिषद तो में अब इसको उपनिषद क्यों कहते हैं तो शंकराचार्य भगवान ने उपनिषद पद व्याख्या की जाती सब धातु जो है उसका तीन अर्थ होता है एक तो हिंसा और एक गति और एक अवसाधन किसी चीज को उजाड़ना तो अभी ये प्रश्न हुआ कि ऊपर और नी माने बिल्कुल पास जा करके और नितांत अज्ञान को जो दूर कर दे, उसका नाम होता है उपनिषद तो ये तो कोठी में नहीं रहती ये चीज इस, इस कागज से इतनी ना पुस्तकें अब तक लिखी जा चुकी कागज पर और कितने काले अक्षर हो चुके अब तक काले कर दो लाल कर दो हरे कर दो और लिपि को चाहे बागरी कर दो चाहे तमिल कर दो चाहे बंद कर दो चाहे लेटिन कर दो है ना लिपि नारायण लिपि भेद होने पर भी और भाषा भेद होने पर भी और ग्रंथ भेद होने पर भी विद्या जो होती है ना ब्रह्म विषया विद्या आत्म विषया विद्या वो कहा होगी कहो तो हृदय में होगी विद्या होती है, हृदय में ग्रंथ में नहीं होती विद्या में होती है जिनकी विद्या ग्रंथ में ही रहती है उनकी विद्या समय पर काम नहीं देती वो समझदारी क्या है वो समझदारी क्या है जो किताब पढ़ने पर तो रहे और किताब न होने पर न रहे उस भीतर की समझदारी को जगाने के लिए बाहर की पुस्तक आवश्यक होती है बाहर की जो पुस्तक है वो तो भीतर की समझदारी को जगाने के लिए जरूरी होती है तो भीतर की विद्या को जाग जगाने में निमित्त होने के कारण बाहर के ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं असल में ये ग्रंथ तो भीतर है ये ग्रंथ भीतर है इसका नाम ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या तो अब ग्रंथ रहता है इसीलिए शास्त्र में अब भीतर की विद्या में भी फर्क है साबुन कैसे बनाना चाहिए एक ये विद्या है, है न तो ये साबुन बनाने की विद्या बाहर विद्यमान वस्तु को बनाने की विद्या है, है? कैसे करना चाहिए ये बाहर कर दिया आया और आत्मा क्या है अच्छा आप देखो जैसे परमात्मा का वर्णन हम लोगों ने सुना है वो परमात्मा इस समय है कि नहीं अगर इस समय न हो तो या तो पैदा ही नहीं हुआ ये बोलना पड़ेगा ना परमात्मा पैदा नहीं हुआ और यह कहना पड़ेगा कि पहले तो था और मर गया है न ये बच्चे आजकल तो स्कूल से पढ़ के आते हैं ना तो उनसे अगर कहो की एक परमात्मा नाम की चीज़ है तो कहते है रहा होगा पहले अब नहीं है नहीं ना। है ना ये जो बीत के प्रेमी है बोलते हैं होगा पहले ईश्वर तो अगर इस समय ईश्वर नहीं है तो या तो पहले पैदा हो गए मर गया और या तो अभी पैदा ही नहीं हुआ इसलिए इस समय ईश्वर का होना जरूरी है अच्छा यहाँ ईश्वर है की नहीं अगर यहाँ ईश्वर ना हो तो ईश्वर जातक होगा जातक ही नहीं होगा ईश्वर अच्छा यदि यहाँ है तो तुम्हारे हृदय में है कि नहीं है तो तुम्हारे हृदय में है ये कितने सौभाग्य कि कितने आनंद कितने अर्थ की बात है कि ईश्वर इसी समय इसी जगह तुम्हारे हृदय में मौजूद है और वो मौजूद है, और तुम उसको भूण निकालो तो इससे बढ़ के इससे बढ़ के दुर्भाग्य की बात क्या होगी तो उपनिषद उस विद्या को कहते हैं जो इसी समय इसी जगह और तुम्हारे हृदय में सटा हुआ जो ईश्वर है ना जैसे रोशनी में घड़ी दिखती है जैसे रोशनी में घड़ी दिखती है ऐसी मदार ये ब्रह्म विद्या पैदा होके सारी अंधकार को मिटा दे और चमा चम चमा चम चमकता हुआ सबको चमकाने वाला स्वयं प्रकाश परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय में वो है आ, उसका दर्शन हो गए है ये दूसरे के दिल में दिखाने वाला नहीं है आ, ये मरे हुए ईश्वर का वर्णन करने वाली विद्या नहीं है ये पैदा आगे जो पैदा होगा उसका वर्णन करने वाली नहीं है ये तो इसी समय जैसा ईश्वर है जो ईश्वर है यहाँ ईश्वर है अभी ईश्वर है है ना और तुम्हारे शरीर में तुम्हारे दिल में ईश्वर है उस ईश्वर को प्रकाशित करने वाली विद्या होने के कारण इसका नाम उपनिषद है अब ये ऐसे ईश्वर को दिखाती है ये प्रसंग हल्प लेंगे तो। Alhamdulillah गीता नाम पुत्र आस तम है कुमारम संक्षिणा की श्रद्धा आदि से मन सी जिस शाखा में है उस के नाम से इसका कर और है और कथित वो बोले की नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दो इसको तो जैसे हमको दूसरे के मन का पता नहीं चलता है वो इसे अपने मन का भी पता न करे दोनों ने ये देखो असल में गोलक अलग अलग होता अच्छा। है आप ध्यान दो अपने शरीर में ही कान की बात कान शब्द सुनता है पर नाक नहीं सुनती और बीस तरह से जाना हो गया वैसे छत्तीस तरह ऐसी छत्तीस तरह ऐसी जैसे निष्ठा की बात है पर रहते समय जब से सात बरस रहा था एक बात ऐसी नीचे अगर किसी को पाँच रुपया देना होता था जोरिया तो गीता का श्लोक पहले अपने मन में बोलते जैसे कालेस शास्त्रान पात्र है कभी पवित्र के लिए समय पवित्र होना चाहिए शास्त्र को दान देना चाहिए ये धर्म दान करते है धर्म हनुमान प्रसाद जी को कभी कुछ देना होता है ना अरे महाराण अरे ये तो धनवान ही भगवत बुद्धि से देते हैं देना से दो तो रूपया और उसके तमाम इतिहास के हिस्ट्री हिस्ट्री अपने दिमाग में डरना है निक एक आदमी जितना जानते हैं उसी से तो बच्चे से विकसित हो रहा है ना है ना जो नहीं जानते उससे जान करके जान और अपना दिमाग जो है उसमें दूसरे का इतिहास डर और दो रूपया देना भी ये ये दो तरह की बात है ना एक धर्मदान हुआ और एक भक्ति दान हुआ है न और ये जो अंतकरण शुद्धि के लिए दान है ना इसमें क्या है इसकी विशेषता हुआ है ये न तो कर्मेश्वर को देना है और न तो गरीब से देना है ना। ये क्या है कि ये तो आत्मा आत्मात्म विवेक करके जो अनात्म वस्तु है वो आत्मा में है मितया है ये नहीं इस दृष्टि से परित्याग है मन वेदांत ज्ञान में परित्याग होता है भक्ति ज्ञान में दान में परमेश्वर की पूजा होती है और धर्म दान में साक्षर को दिया जाता है महाराज, अगले तो धर्मदान सर्वस्वान तो कर रहे और नारायण और अच्छी अच्छी चीजें तो अपने बेटे के लिए रख दू और खराब खराब ग्राह्मणों के लिए निकाले तो देते के अंदर श्रद्धा आई और उसने कहा कि हमारे जाप को तो कोई फल नहीं मिलेगा दान करने पर कर भी तो जा करके उसने निवेदन किया पिता को कर्म सई मामी हेलो पिताजी आप हमको किसके देंगे चलो पिताजी आप हमको किस्से देंगे हमारा दाम किसके करेंगे क्या प्रश्न हुआ ये प्रश्न हुआ कि हमारे लिए तो आप अच्छी अच्छी गंगों को रख रहे हैं ऐसा से तो दे रहे हैं ये हमारे काम के लिए हमारे श्रास के लिए रख रहे हैं ना तो हम भी हमारा भी तो एक दिन दान करना पड़ेगा हमारा कुछ दान आप करेंगे हमको भी तो कहना पड़ेगा हमें सच्चो लगे अब बिता गुस्सा अब गुस्से में आदमी जो न कर देते सचोला गुस्से में अपनी माँ को बात हो है ना, क्या फे फे ना? ऐसे लोग हैं न अपने गुरी को हूँ करते हैं गुस्से में बुद्धि चार हो जाती है न जिना जब खराब हो जाता है तब छह होता करते हैं छह इस प्रशंसल प्रथम बहूना मध्युन कितम अनुच्च यहापू प्रतिशत सफा सकम सचिशे सह वैश्वाशतिशिर्ब्राह्मण गृहान्यता शांति कीगंज सर वीस्वेक आशा प्रतीक्षे संगतम सुमृतापूर्ते पुत्रत सर्वान्त्रंथ गुरु से आलचने वे यथम वसति ब्राह्मण ग्रह अब नक पिता के मन में जो विचार उदय हुए उनका व्यापन करना है तत्व तो लेना चाहिए और अपने पिता का हित देते हैं वो ऐसा करना चाहिए क्योंकि जिस सत्य का प्रयोग होता है व्यवहार में जो कर्मार्थ सत्य का भी अनुसंधान कर सकता है और जो व्यवहार में असत्य के स्वीकार करता है दूसरा चाहने के लिए झूठ बोल लिया बेटा पाने के लिए झूठ बोल लिया स्त्री पाने के लिए झूठ बोल लिया इज्जत चाहने के लिए और कृषि पाने के लिए झूठ बोल लिया एक पेटा की धर्म को तो हमारा काम बना नहीं झूठ से हमारा काम बन गया एक का आदर जो है असत्य के प्रति हो गया उसके मन में साधन वृद्धि असत्य में हो गई असत्य ने हमारा दुख मिटा दिया असत्य ने हमको आनंद दे दिया असत्य से हमारी उन्नति हुई असत्य से हमारी स्थिति प्राप्त हुई कि चर्मार्थ सत्य प्राप्त करने के लिए एक तो ऐसी वृद्धि होनी चाहिए ना जो बिल्कुल सत्य चीज है इसके पाये बिना उसके जाने बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता कि जो व्यवहार में असत्य की ओर झुक जाता है असल में परमार्थ सत्य को प्राप्त करने की इसकी इच्छा धीरी होती है और मिथ्या होती है तो कि नती के साथ सत्य का अच्छा जाती है यहाँ तक पक्षपाती है कि तो जब इसके किताब ही चित्र असक्त करें तो इसके भी सुधारने के लिए फ्रक्चर है उसी से इसके नुकेता बैलते हैं नुकेता माने अग्नि ये आग है आग, आग। तो अग्नि का काम क्या है दान करने वाले को यज्ञ करने वाले को धर्म करने वाले को उध रूप में ले जाना अग्रयति चौतनी पिता दान कर रहे हैं सर्वस्पता विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं और उसका परलोक बिगड़ जाए ये बात नक पिता से सज्ज नहीं है अग्नि का काम है ये अग्नि का काम कर रहा है कि तो विद्यार्थी में अग्नि के किस गुण होने चाहिए एक जो देश और विर्जनों को जलाने वाला अग्नि है गाहक अपने देश और गिरजनों को जला देता दे। माने अग्नि तो दूसरे तो दूसरे को रास्ता दिखा रहे प्रकाश रे प्रकाशा दूसरे अभृश्य अभृश्य माने थे इसको दबाए न सके किसी के दबाव में ना आवे तो ईर्घ गति होना देश दुर्घ को देश दीर्गुणों को जला देना मार्गदर्शन करना किसी से न दगना ये सब अग्नि के गुण हैं और ये विद्यार्थी में होने चाहिए जब यदि विद्यार्थी में ये गुण नहीं होंगे तो ये कहीं देश के खंडे में फंस जाएगा कहीं दूसरे के पतन का हेतु बनेगा तो ये बात कही और प्रकाश दे, देख दुर्ग ऐसी दबा रहे खुद किसी से न दबे है ना है ये अग्नि के दुर्दिज्ञासू में होने चाहिए और तो उसने कहा कि हमारे पिताजी का प्रलोक बिगड़ता है राग होने से पक्षपात होता है किया हुआ यज्ञ व्यर्थ होता है इसलिए इनसे चल करके निवेदन करना चाहिए और तो जैसे निवेदन करने की शैली भी क्या है सतो चमी नाम ही। उसने कहा कि पिताजी जैसे गंगाएं आपकी सम्पत्ति हैं। एक नन्हा मुन्ना मैं भी आपकी संपत्ति हूँ बालक हूँ मेरे लिए तो आप घर में अच्छे-अच्छे अच्छी में छोड़ रहे हैं और खराब खराब में दे रहे हैं मेरा पक्षपात करके कि तो मैं भी आपकी एक संपत्ति हूँ मुझे आप किससे दान करेंगे दान काफी तरह हो रहे ये दान ख्या अपवाद और जा एक हमारा एक मार्ग है पहले आदमी दान करे दान करे हमारे बच्चों के चल अत समझता है और अच्छी समझता है कि तो व्यक्ति में महत्व बुद्धि भी है ये बहुत बढ़िया चीज है और ममता भी, तो भी है कि ये भी है कब वो जिस कृषि को उसका दान करे जो संतोष होगा शिष्य में दूसरे को सुख पहुँचाने का संतोष होगा और अपनी ममता घटने का संतोष होगा इसके बाद त्याग होता है त्याग जो है इसमें व्यक्ति में महत्व बुद्धि नहीं होती है ये किसके दें किसके नहीं दें खाली अपनी ममता और अहमता छोड़ी जाती है कि ये चीज मेरी है और इस वाला मैं हीज में ऐसा होता है कि त्याग में वैराग्य सम्मिलित है क्यों तो बैराग्य सम्मिलित है जो बच्चे में महत्व बिद्धि नहीं रही और ममता छेड़ने की रीति आ गई अब तीसरी चीज आई देखो अब एक दान किया दान में महत्व बुद्धि और ममता देने रहती है और त्याग में महत्व बुद्धि नहीं रहती ममता तेल जाती है अच्छा इसलिए हृदय में वैराग्य होता है सब त्याग होता है यदि हृदय में वैराग्य न होगा तो त्याग नहीं होता तीसरी भूमिका तीसरी भूमिका इसकी चीज़ आती है कि असल में ये चीज मेरी पहले नहीं थी और मैं इस वाला पहले नहीं था ये वस्तु न मैं न मेरी है ना इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं अपराध हो गया हो ये तीसरी कक्षा और अपवाद करने के बाद मैं जो बचा अपना स्वरूप वे स्वरूप जो ब्रह्म है तो ब्रह्म में वे वस्तु है ही नहीं अच्छा है ही नहीं तो उसका बाध हो गया तो जान जो है ये स्वरूप ज्ञान के द्वारा वस्तु के बाद की साधन प्रक्रिया है हम प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्म को इस धन से है विचार करते हैं कि ये हमारे आत्मज्ञान में और अदिद्या की निवृत्ति में किस रीति से मददगार बिता रहे हैं दुनिया के लोग तो ऐसे सोचते हैं ना कि ये हमारा अन्न बड़ा उपलेगी हम एक दूचे को देंगे तो उसका पेट भर जाएगा हरों सुखी हो जाएगा और उसकी सुखी से सुखी करके हम भी सुखी हो जाएंगे ये धर्म का दृष्टिकोण हुआ हो है ना एक व्यक्ति के हम धन देंगे तो वो हमारे धर्म से वेद विद्या पढ़ेगा है ना वेदांत का विचार करेगा वेदाभ्यास करेगा भगवान का भजन करेगा अंतर दृष्टि से सम्पन्न हो जाएगा है ना इसका इंपकार होगा इस ये जो दाता होते हैं शेखदाता जो होते हैं शेखदाता जो होते हैं वो सरोपकार की दृष्टि से दान करते हैं अथवा सेवा की दृष्टि से दान करते हैं जो उसमें व्यक्ति में जो महत्व बुद्धि है वो बनी रहती है परंतु एक आदमी एक साधु जब भगवत भजन के लिए अथवा आत्मज्ञान के लिए जब किसी बच्चे का अपयाग करता है तो वो बच्चे भी महत्व विद्धि रख करके नहीं करता है। और ये जब आत्मज्ञान के लिए विचार करने लगता है तब इसका अपराध कर देता है और जब इसके आत्मज्ञान हो जाता है तब इसका बाढ़ हो जाता है इसलिए ये दान की प्रक्रिया भी अगर ठीक ठीक समझी जाए तो ये आत्मज्ञान में इसलिए निका जो है अग्नि है ये आ, अपने पिता की ममता ऐसी भस्म करने के लिए पिताजी आप मुझे किसको देंगे एक बार पिता ने उपेक्षा कर ली द्वितीय तृतीय तीसरी परिवार जब कहा जब तो पिता को तो प्रेर आ गया आ। ये बड़े लोग जो होते हैं उनकी जो आता है वो अपने बड़पन के कारण ज्यादा आता है कि वे हमारे अभिमान पर चेक करता है ये क्रोध जो है ये नहीं समझना कि सामने वाले के अपराध को बताने के लिए होता है लोग समझते हैं कि जिसके ऊपर हमने गुस्सा किया जाहिर कर को बहुत अपराधी है एक गंदा उसको मारा एक टिपट मारा दस बाली उसको दी, तो दुनिया जान गई कि वे बड़ा अपराधी है हमने अपराधी के दंड दिया ऐसा मालूम करता जिसके घर लोगों को प्रेम तो लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने अपराधी को दंड दिया ऐसा क्या है जिसके हृदय में बहुत ज्यादा कामना होती है कि हमारे मन का हो दूसरे के मन का न हो ये समझता है कि हमारा मन तो मन है और दूसरे का मन मन नहीं है चिंता है क्यों लाल गये ऐसा काम क्यों किया अब है कि पिताजी हमारे मन में ऐसा आ गया बोले तेरे मन की क्या कीमत है मेरे मन की कीमत है तो क्यों श्रीमती जी ऐसा क्यों किया है ना आज भाग क्यों तो नहीं लगाया तो आज मेरे मन में नहीं आई लगाने की बोले तुम्हारे मन की क्या कीमत है हमारे मन से लगाना चाहिए था तो ये बड़पण का ये विलास है कि आदमी अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है दूसरे की इच्छा से महत्व नहीं देता यही ही क्रोध का कारण है और जब तो इतनी छोटा होकर और ये हमारे सामने बोलता है आखाता है हमारी आज्ञा नहीं मानता है हम इतने बड़े और ये होता कि जिस समय मनुष्य क्रोध करता है उस समय जो अपने अहंकार को अपनी इच्छाओं को है? और अपने दिल की जलन को जाहिर करता है ये बताता है कि देख लो बेहतर स्थापित है ना भी तो देख लो हमारे दिल में कितनी आग जल रही है हमारे दिल में कितनी इच्छाएं हैं हमारे दिल में कितना अहंकार है ये प्रेध जो है ये अहंकार सामना हाँ। और दयाला अंतर दयाला की अभिव्यक्ति का नाम इसको जाहिर करने का नाम क्रोध है इसका निमित्त तो बाहर नहीं होता ये आग बाहर की वजह से नहीं जलती ये आग अपने भीतर जो बेची रहती है यही जलती है ऑफिस में डांत सुन के आते हैं ना, है न और गर्म में करते हैं <coughs> तो ये झुगझे तो आपेक्ष का होता है उठेकर लगी पहाड़ में और खेड़ी घर की थी तो कहीं और से कोई पिताए आते हैं और जब देखते हैं कि ये बच्चा तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है ना तो इसी को खरीदना शुरू कर देते हैं, और कहीं चिप्पी आते हैं तो लौरत तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकती इसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो असल में फ्रोध जो है वो अपराधी के अपराध के साथ उतना संबंध नहीं रखता जितना अपने दिल में भरे हुए विकार के साथ संबंध रखता है क्रोध अपने हृदय में विद्यमान विकार की अभिव्यक्ति है सीता को अपने पुत्र पर क्रोध आ गया बोले मेरा होकर ऐसा बोलता है मेरा बेटा होकर ऐसा बोलता है हैं? अरे मैं मैंने तुमको पैदा किया है मैंने तुमको काल देख के कि खड़ा किया है और तुमको मेरे सामने ऐसा आजने का कोई तो लक्ष्य नहीं है मृत लाओ मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ गाय तो ब्राह्मणों को देता हूँ ऋषिजों को देता हूँ और तेरा कार मैं करता हूँ मृत्यु को ये बात है <coughs> अब पिता के मन में तो हित भावना से देखो चाहिए ये कि पिता के मन में पुत्र के हित की भावना हो और पुत्र से कभी गलती भी हो जाए तो पिता उसको संभाल ले लौटिक कर्तव्य ता दृष्टिकोण जो है ना ये ऐसा है पर तो यहाँ हो गया उल्टा निकेता हो गया बाप और उसके बाप हो गया ठीक क्यों कौत तो तो तो पुत्र ही अपने पिता का भला चाहता है बोले तो इनका यज्ञ सांग नहीं होगा संपन्न नहीं होगा और इसका फल इनको नहीं मिलेगा अनिष्ट फल मिलेगा मैं बेटा होकर के समझता हूँ कि यदि इन्होंने यज्ञ में दीक्षित होकर के एक गलती के पिताजी ने ये की बेटे का पक्षपात तो किया और ब्राह्मणों को खराब खराब दूसरा दूसरी गलती इनसे ये हुई कि यज्ञ में दीक्षित होने पर भी प्रयोग आ गया और तीसरी गलती ये हुई पिताजी से की यज्ञ में इन्होंने मेरा संकल्प कर दिया पूरा बगामी दी ये तो संकल्प है नमित गोपराया हमित शर्मा संप्रदाय बदानी हो गया ना बदामी मैं देता हूँ अब इनके युग से यज्ञ की दीक्षा लेकर के ये शब्द निकल गया कि मैं देता हूँ और अब मैं दिया में जाऊ तो क्या होगा एक दूसरा संकल्प करने के कारण इनका यज्ञ का फल और बिगड़ जाएगा तो अब यज्ञ का फल बिगड़ने न पाए इसके लिए नती पिता ने ये मान लिया की पिताजी ने तो हमारा दान कर दिया आ, ये देखो तो क्षेत्र तो पिता है ना ने गुस्से में भी कह दिया कि हमने दान कर दिया और दान भी किसी सत्ता ब्राह्मण को नहीं दिया मृत्यु को किया अब वो सोचने लगा कि ये पिताजी ने जो हमारा दान किया तो है गहिमा मैंने प्रथमहा ही मध्यम किंचित यमस्त कर्तव्य जन मया क्य कहता है कि कुछ लोग पहले नंबर पे होते हैं एक नंबर कुछ लोग दूसरे नंबर पे होते हैं और जो तीसरे नंबर के होते हैं उनकी तो गिनती करने लायक है तो बहुमान एमी प्रथमा बहुतों में तो मैं एक नंबर का हूं और बहुलाम एमी मध्यमाह बहुतों में दो नंबर का हूं तीन नंबर का तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूं एक नंबर का कौन होता है जो पिता का इशारा समझ करके उसका इंगित समझ करके क्या तो चाहता है और पिता के संकेत के अनुसार काम कर दे ये बहित पुत्रों में से एक नंबर का पुत्र होता है और बहुमामी मध्यमहा और बहित के पुत्रों में दूसरे नंबर का पुत्र जो होता है जिसको सीता आज्ञा दे दे और वे उस आज्ञा का पालन करे लेकिन तीसरे नंबर का पित्र कौन बोले वो जो आज्ञा देने पर भी ना करे तो बोले वो पित्र नहीं है ये तो केवल मित्र ही है ना? है ना? न उसको बोलते हैं जो पित्र नहीं है वो मित्र है जो आज्ञा देने पर भी काम न करे तो बही नामी मध्यमा मैं मित्र नहीं हूँ मैं तो पुत्र हूँ मैं अधम नहीं हूँ तो मैं या तो सम ही या तो मध्यम हूँ ऐसे पुत्र को भी पिता ने मृत्यु के प्रति दान कर दिया तो यदि मेरा अपराध होता कोई है ना और पिता मृत्यु के प्रति दान कर देते तो मैं मर जाता या मृत्यु मुझे मार डालता लेकिन मैं अपराधी तो हूं नहीं और मेरे प्रारब्ध अभी पूरे हुए नहीं है भला मैं मृत्यु के सम्मुख जा करके उपस्थित हूंगा तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगा अब इसमें दो बात की तरफ ध्यान दो एक तो आज्ञा पालन ये आज्ञा पालन में क्या विशेषता है इन्हीं समझना की आज्ञा पालन कोई धर्म होता है तो फिर उसके स्वर्ग जाता है वो बात तो तैरणिक है पर पैराणिक बात भी ठीक होती है पर उसका एक अभिप्राय होता है किरा समझने के लिए तो संपूर्ण वेद दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होना तो चाहिए तब पुराण की रास्त नहीं चाहिए एक होता है अपनी याचना के अनुसार चलना और एक होता है दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलना तो यदि आदमी ग्रह की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके हृदय में अपनी वासना बड़ी प्रबल है अपनी वासना प्रबल होने का प्रमाण ही ये है कि वो शास्त्र की बात गुरु की बात विद्वान की आज्ञा न मान करके जो अपने मन में वासना उठती है जो इच्छा उठती है उसी को करता है स्वतंत्र हैं कहना कि स्वतंत्र नहीं बोलते हैं किलते हैं अतंत्र शिक्षण हाँ। तुम अपने काबू में अपने को तो नहीं रखते, दूसरों के काबू में तो तुम हो ही नहीं अपने काबू में भी नहीं हो जब मन ने तुमको गड्ढे में डाला तो गड्ढे में गिर गए कौन मन ने कहा नशा पी गए नशा मान जिसके मनुष्य का नाश हो गए नश्यति अनया नक्सातु है नश्यति अनया जिसके आदमी का नाश हो जाए उसका नाश हो बुद्धि का नाश हो बुद्धि का नाश हो उसका नाम नशा तो जो आदमी अपंत्र है माने देखो तो जब आदत बिगड़ जाएगी ना, तो तुम्हारे मन में आएगा कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन बोल पड़ोगे जब आदत बिगड़ जाएगी तो मन होगा कि नहीं नहीं इसको तो मारना नहीं चाहिए लेकिन जब गुस्सा आएगा तो मार बैठोगे तो मन में आएगा ये नहीं खाना चाहिए बुद्धि कहेगी ये नहीं खाना चाहिए परन्तु जब ये चीज सामने आएगी तो खा लोगे भाई हम स्वतंत्र हैं तो तुम तो स्वतंत्र तो तो नहीं हो गुरु की आज्ञा तुमने नहीं मानी शास्त्र की आज्ञा तुमने नहीं मानी माँ बाप की आज्ञा तुमने नहीं मानी अपनी अंतरात्मा की आज्ञा तुमने नहीं मानी है न तुम तो इंद्रिय परतंत्र हो तुम तो मनस्क परतंत्र हो इंद्रियों के काबू में हो मन के काबू में हो जो आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन होता है अपने वश में होता है और जो आज्ञा मान करके नहीं चलता है उसका मन अपने वश में नहीं होता एक वो बड़ा अधिन है जो किसी की आज्ञा नहीं मानता तो देखो वासना की निवृत्ति के लिए अंतकरण की शुद्धि के लिए आज्ञा को मानना आवश्यक है अब देखो आज्ञा के बारे में भी एक नियंत्रण है वो बहुत बड़ा अगर तुम्हारा अक्षर कोई आज्ञा दे तो तुमको मानना चाहिए तो नहीं मानना चाहिए कोई आप में काम करता है अफसर ने आज्ञा दिया तो इसकी दी हुई आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए ये अगर प्रश्न तो है तो इसकी कटौती क्या है तो इसकी कटौती है कि उसने जो आज्ञा दी है वो विधान के अनुसार संविधान के अनुसार सीखे कि नहीं अगर तुम्हारा अवसर स्वयं अपने मन के बस में है और उसमें है है ना कानून के खिलाफ तुमको तो आज्ञा दे दी ये करिया हो है ना? तो केवल आज्ञा होने से चोरी नहीं की जा सकती उसको बताना पड़ेगा तो तुम कानून के खिलाफ आज्ञा दे रहे हो बोले महाराज ये बता तब तो, तो निकाल देगा उनके ऑफिस ऐसी है बोले तो भाई जो धर्मात्मा होगा है जो अपने मन को कागो में करना चाहेगा वो तो निर्भर होगा अच्छा तो इस बात को तो अब ये बात देखो कि आज्ञा की भी कसौती है हाँ। आज्ञा की कसौती ये है कि बिना अंतकरण वाले पुरुष के द्वारा बोली हुई जो गाणी है है ना हाँ। ये भेद को भेद को बोलते हैं ना अटौल से अटौल से मैंने अंतकरण वाला पुरुष जब बोलता है हम का चरण में भ्रम रहता है प्रमाद रहता है ठगी की इच्छा रहती है हम का चरण तो ठीक समझ में नहीं आता है तो अपरुषेय दो वेद बाणी है जो शाश्वत संविधान है सनातन संविधान है सनातन कानून है, है। दसू के गुण दोष देखकर देख ये बात नहीं होती, चलो कर दाएं चलो की दाएं चलो ये गुण दोष देख नहीं होता मोटर चलाने वाले को क्या ये स्वतंत्रता है ये दाहिने से चले देख ले दाहिने खाली है तो दाहिने से चले नहीं है पर अमेरिका में तो दाहिने से चलते हैं बोले क्यों चलते हैं तो यहाँ का संविधान वैसा है तो बस्ती में दुर्दोष नहीं होता क्रिया में दुर्दोष नहीं होता संविधान के अनुसार आज्ञा होनी चाहिए उसकी दिक्कत होती है कि तो जो आज्ञाकारी नहीं है वो वासनाकारी है अपनी वासना के अनुसार वो तो काम करता है इसलिए जीवन में अनुशासन की आज्ञा की भी आवश्यकता होती है अब दूसरी बात ये की सीताजी ने तो आज्ञा दी थी मृत्यु जो पास जाओ तो मैं मृत्यु कर देता हूँ तो हम लोग तो भाई पुराने है ना पुराने खड़ह की रक्षा करने के लिए जैसे लोग होते है ना लखनऊ में चले जाओ तो छोटा इमाम वाड़ा का तो बड़ा इमाम वाड़ा और उस पर महल देख आगरा में देखने के लिए तो वहाँ दिखाने वाले लोग होते है कोई तोड़ फेर तो। न करने पावे तो हम लोगों की तो स्थिति यही है क्या स्थिति है कि प्राचीन संस्कृति में भारतीय संस्कृति में वैदिक धर्म में कौन सी बात किस अभिप्राय से तो रखी हुई थी इसकी व्याख्या कर देते हैं अब तुम जिस रास्ते चल रहे हो उसकी किस अभिप्राय ऐसी तो चलते हो है ना उसकी व्याख्या तुम कर ले हम तो पुराने धर्म की केवल व्याख्या ही तो करके बताते हैं कि प्राचीन काल में ये बात किस अभिप्राय से कही हुई थी अब दो बजे को जिस जा एक धर्म हुआ आज्ञा पालन सत्य का, का प्रेम न्याय का प्रेम त्याग प्रधानता है ना पिता के हित की बिद्धि और और पुत्र के कर्तव्य का पालन है और आज्ञा आज्ञा का पालन और साथ ही साथ का निर्भयता मौत के सामने भेज दिया बोले जाने को तैयार जाएंगे मृत्यु के घर मौत का दर्म है अभयम तत्व संसुद्धि ही ज्ञान रहेगा ये दैवी संपत्ति जिज्ञासु में ये रहनी चाहिए रहनी चाहिए का अभिप्राय क्या है अब देखो एक एक बात को सुना में ये आज्ञा पालन जो है वो अंत में तत्व ज्ञान करा देगा तत्व तत्व ज्ञान करा देगा है न यदि तुम्हारी बुद्धि ने कभी ग्रहण नहीं किया तत्व तो देव की आज्ञा और गुरु की आज्ञा से तुम सत्व को ग्रहण कर सकोगे एक तुम्हारे पास अखंड संपत्ति स्थापित की हुई है अनुशासन आज्ञा का पालन आज्ञा आज्ञा भी मनुष्य को सत्य के द्वार पर पहुंचा देती है और निर्भय निर्बेता तो बाबा जी लोग तो ज्ञान से तो बहुत डरते हैं है तो आजकल तो सब गैगर झाला चलता है ना? तो नाला का मतलब ये है कि जो दार्शनिक विवेक है शुद्ध उसका तो उदय लोगों के मन में होता नहीं है शासन जल ने शासन योग ने एक एक कक्षा का विवेक रखा सांख्य योग ने एक कक्षा का विवेक रखा भक्तों ने एक कक्षा अच्छा का विवेक रखा ज्ञानियों ने एक कक्षा अच्छा का विवेक रखा उस विवेक होता है उसका निर्भय का क्या है जो तो अकेले में रहने का अभ्यास करेगा ना अकेले तो अकेले में रहने का अभ्यास ब्रह्मचारी थोड़े करेगा क्यों तो था उसको तो गुरु के तो साथ रहना पड़ेगा ताक़ा तक गृहस्थ करेगा तो नहीं वो तो भीड़ में रहेगा और तो बाजार में काम करना पड़ेगा कहकर तो दान प्रस्त करेगा तो न उसके पास तो पत्नी रहेगी तो अकेला जीवन सच्चा होगा तो सन्यासी का चलो अरे सन्यासी अकेले हरिओम हरिओम सत्त है ना कैसे भला अकेला तो ये अकेले रहने का जो अभ्यास है ये तुम्हें किस संस्कार की ओर अग्रसर करेगा तो ये तुम्हें अद्वितीय ब्रह्म की ओर जाने की प्रेरणा देगा ये जो अकेला निवास है कैवल्य निवास है ये कैवल्य निवास अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरित है क्योंकि तुम अकेले कभी हो ही नहीं सकते कब तक नहीं हो सकते श्रीमती जी को लेकर बानो तरफ आश्रम में रहते हैं तब तो दो हैं बोले अब हो गए तो एक हो गए तो नहीं जी सन्यासी जी महाराज आप जब किसी कमरे में बंद होते हैं तो उसमें मच्छर रहते हैं मक्खी रहती हैं।, हैं और जब पेड़ के नीचे बैठते दे हैं तो चिड़िया की करती है कभी कर देते हैं शरीर पर कवे बीत कर जाते हैं कवे तो जान करके कर, कर जाते हैं ना? कवे तो निशाना लगाते हो पेड़ हाँ, के नीचे तो हो तो ग्रामीण पर बैठ के कहे निशाना ही लगाते हैं बीच कर देते हैं कहे कहे ही सफा है तो बोले कैसी अकेले तो रहोगे वहाँ तो कैया है वहाँ तो मच्छर है है ना? गंगा किनारे गए तो बोले वहाँ भी मछली है कछुआ है वहाँ भी अजगर निकलता है।, तो वहाँ भी है, है वहाँ भी मगर निकलता है कैसी अकेले रहोगे आप तो देखेंगे नहीं किसी की ओर एकांत सौ और जब लगा लगाकर बैठोगे तो ब्रह्मलोक में जाओगे और तो वहां भी एकांत नहीं मिलेगा तो तब तो जब द्वैत का बाध हो जाएगा और तुम अपने को अद्वैत स्वरूप से जान जाओगे तब एकांत होगा असली तो ये एकांत होने का जो अभ्यास है न और बिना ग्रैत की निवृत्ति के कोई तो निर्भय हो नहीं सकता तो देवी लोग जो है वो इस निर्भय ब्रह्म पर की प्राप्ति से डरते हैं और कोई नहीं रहेगा ओहो कोई नहीं रहेगा ऐसा केवल मैं मैं रहूंगा भक्त लोग भी डरते हैं बटा विधेय ने कैवल्य कहा हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि हमको तो कैवल्य के नाम से डर लगता है हमारे बड़े भैया मित्र थे बजा ब बढ़िया बढ़िया बाल और वो मालगीय हनुमा चरा विश्वविद्यालय तो के स्नातक तो तो तो तो तो तो थे और सौंदर्य प्रसाधन से युक्त है उनके सामने जब प्रकंड के निख्यार्थ की बात कभी आती थी तो डर जाते थे और है तो ने की कोशिश करना ये भी परमात्मा की प्राप्ति में साधक है ये देखो किस कौशल ऐसी और किस शैली से जिज्ञासु में होने वाले सदगुणों का यहाँ निरूपण किया गया है ना न्याय का पक्ष सत्य का पक्ष आज्ञाकारिता हितैषिता है निर्दासनिकता निर्दासनिकता निर्भयता ये जिज्ञासु में जो गुण होने चाहिए वो के सब, सब इस नतीजे का अग्नि में मौजूद है अब तुम्हारा तो जब जाने के लिए तैयार हुए बोले तो पिताजी क्या क्या बेटा और क्या बाप देखो दुनिया की ओर जरा अनुपस्थित यथा परे अनुपस्थ ये मरती जायते पुनः जरा विचार करो पताजी आलोचय आलोचय माने आल के पूरी तरह से देखो आ माने पूरी तरह से और लोसन माने लोसन का विषय बनाओ गौर से पूरी तरह से गौर से, से इस बात पर कर विचार करो हम कक्षे पुलखानुपुंख इसका रस्सी रस्सी माता माता इंच इंच है ना नौ के जरा देख लो इसमें क्या क्या बात है जरा इस पर विचारो जो गति पहले के लोगों की हुई वही गति बाद के लोगों की भी होती है जैसे पहले के लोग मर गए वैसे बाद के लोग भी मर जाएंगे। पिता पिता पितामा की जो गति हुई पुत्र और पवित्र की भी वही गति होगी नमस्कार अथवा धर्म की दृष्टि ऐसी देखो यदि तुम्हें धर्म का निर्णय करना है आजकल के बच्चे पूछते हैं क्यों करा है क्यों का एक लड़के से कहा भाई समझा वंदन करो और तुम्हारा गर्भुख संस्कार हो गया तो तुम्हें संध्या वंदन करना चाहिए तो गोदा की क्या करना चाहिए तो अब उसको अगर ये बता दें कि संध्या बंधन करने से तुम परीक्षा में हर साल पास हो गए तो कहेगा कि सिर्फ जो तो लोग नहीं करते हैं वो क्यों पास होते हैं है ना? नोले तो भाई खाने को लड्डू मिलेगा तो बोले पैसे वालों को तो बिना संध्या बंदन के तो लड्डू मिल जाता है खाने को तो जो लोग क्या क्या के चक्कर में पड़ गए ना, उनकी बुद्धि कहाँ पहुंच गई उनकी बुद्धि पहुंच गई दुकान पर वो प्रत्येक काम को व्यापार की नजर से देखते हैं कि इससे क्या फायदा होगा तब हम करें क्या संसार में एक तो ही दृष्टि है विचार करने की कि जिससे कुछ तो फायदा होता हो वही काम किया जाए निर्लोभता नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रही निष्काम का नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रही ये सोच सोच के ही किया जाए कि इससे ये फायदा होगा तब ये काम करेंगे वैसे नैसो तो जरा वृत्ति का पतन है न इसका नाम है वृत्ति का पतन ये बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है लोभाक्रांत वृत्ति का रक्षण है तो ये करेंगे तो क्या फायदा होगा है ना इस आदमी को रोटी देंगे तो हमको हमारी ये क्या मदद करेगा इसको तो आज हम खुद बढ़िया भोजन करा दे जब तो ये किसी मिनिस्टर से हमारी जान पर काम करा सकेगा तो कि नहीं है ना लाभ पहले सोचते हैं है ना लोभ पहले देखते हैं और काम बाद करना चाहते हैं, है न अगले संध्या बंदन जो था देखो पांच मिनट का संध्या बंधन बोल तो क्यों बोले बिना किसी कामना के बिना फायदे के भी अपना धर्म पालन करना देखिए ये आदत तो जिंदगी में करे उन्हें कर्म करने की काम कर्म करने की आदत डालो अपने जीवन में है ना सूर्य की रोशनी में तुम्हारी आंख देखती है उसके तो प्रति कृतज्ञ होते हो कृतज्ञ होना चाहिए है ना? नुम को कोई लाल दे दे तो उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओगे ना? को तो जो है चार्था। चार्था? ना? अगर तुमको कोई विद्या बुद्धि दे तो उसके प्रति कृतज्ञ होते हो तो नहीं होते हो ईश्वर सूर्य का प्रकाश देता है तो उसके प्रति कृतज्ञ होते हो कि नहीं बोलो भाई आदमी ने किसी को तरह भोजन है न रास्ता भूल गया था बता दिया तो अंग्रेजी शिष्टाचार है कि नहीं कि भाई कम से कम उसको तो जब उसने रास्ता बता दिया हमको तो हो अंधेरे पहुंचा तो दिया एक तो एक बार थैंक यू तो बोल रहे उसको है निष्टाचार है वो आपको पहुँचाई दिया बोलने से क्या फायदा है है नृत्यता एक तो ही नहीं है तो आपको पहुँचाई दिया अब बोलने से क्या फायदा है तो ये धर्म से तो विचार का तरीका नहीं है हमारे बाप ने हमारे दादा ने जिस धर्म का अनुष्ठान किया है उसको क्यों न करें प्रश्न ये है क्यों करें ये सवाल नहीं है सवाल ये है कि क्यों न करें उल साफ खेलना है इसलिए न करें है ना क्लब तो में जाना है इसलिए न करें है ना पैसे कमाना है इसलिए न करे कौन सा महत्वपूर्ण काम सामने रख के निष्काम कर्म का परितयाग करते हो तो नती के ताने अग्नि के समान प्रज्वलित होकर दे तो धुए लकड़ी में से आज पैदा होता है होती है लकड़ी में से धुआं है पूर्ववर्ती अग्नि का परंतु अग्नि लकड़ी को ही प्रकाशित करती है और धुए को भी प्रकाशित करती है ये नशीके का अग्नि जिस पिता से पैदा हुआ है उसी की बुद्धि को तो प्रकाश दे रहा है अनुपक्षीय यथा पूर्वे प्रतिपक्ष तथा परे देखो जितने तुम्हारे पहले दास दावे हुए हैं उन्होंने सचाई के साथ धर्म का पालन किया है और देखो मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मेरे बाद जो होने वाले हैं वो भी उन्होंने भी सच्चाई के साथ धर्म का पालन आ, वे भी करेंगे सच्चाई के साथ धर्म का पालन बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब आचार्य धर्म का सच्चाई के साथ पालन करते हैं अब तुम एक बार काम कर चुके चित्तों को मृत्यु को तो अब तुम्हारी बात झूठ ही नहीं हो सके सब तको पकड़ो बता अपनी बात को बुका नहीं करना कोई भी झूठ को पकड़ करके अगर अमर नहीं हो सकता अगर अमर तो खुद ही झूठ है तो उसको पकड़ेगा तो मर जाएगा और मनुष्य का रहा शरीर भी ऐसा होता कि झूठ को पकड़ने से हमको हमारा जीवन अज़र अमर हो जाता हम बुद्धे न होते चार बात बुद्ध से सिद्धार्थ कुमार से उनके पिता ने कहा कि राज्य हो राज्य करो तो सिद्धार्थ कुमार ने चार बात करी एक तो हमारे शरीर में कभी बुढ़ापा ना आ जवानी बनी रहे और एक मैं कभी मरूं नहीं और एक मेरे शरीर में कोई रोग ना आए और एक मेरा राज्य हो कोई शत्रु ना हो चार बात है न मैं राजा बनने को तैयार हूँ शरीर में रोग ना हो गुड़ाता ना आए मृत्यु ना हो और हमारा राज्य छीनने के लिए कोई शत्रु ना आए तो बाबा न अत्र भोग पश्या इस पृष्टि में कोई ऐसी चीज तो दिखती तो नहीं जिसके लिए हम अपना सत्यानाश कर बैठे हैं। निवे मर तैयार